आज 10 मई 2018 गुरुवार अठारह दिवस है और हरे प्रकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर प्रति कार्य का इसका पाँचवा आहनिक पढ़ रहे हैं पाँचवा आन्हिक बड़ा विशिष्ट है इसमें परमेश्वर के स्वरूप उसको हम कैसे पहचानें परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे सिद्ध करें और परमेश्वर का क्या अभिलक्षण है कि कैसे हम कहें तो परमेश्वर इसके पहले बिल्कुल तो पहली लाइन ही उत्पल देव ने बोले थे कि सिद्ध करना नहीं है लेकिन सभी लोगों उस समय में नवीं सदी में जब ये लिखी गई उस समय अनेश्वरवाद के खिलाफ ही पत्र आप जैसे कह रहे हैं ना सिद्ध करने की जरूरत नहीं सत्य है कि सिद्ध करने की जरूरत है जैसे मैं बोलूँ कि मैं नहीं हूँ तो भी मैं बोलता हूँ मैं हूँ नहीं बोलने वाला कौन है मैं बोलूँगा सिद्ध की जरूरत नहीं है पर ये सबके लिए ऐसा नहीं है जिसके हृदय में सत्य के प्रति प्रकाश कुछ मतलब जिस मान है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है सिद्ध करने की लेकिन जिस समय लिखी गई थी उस समय अन्यवाद का बोलबाला होने लगा था इसलिए वो सिद्ध करने वाले शब्द आते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर के एक अभिलक्षण को सबसे पहले सामने रख के फिर हम बात करेंगे ताकि हमको ये समझ में आने लग जाए कि परमेश्वर को हम कैसे समझें क्योंकि जैसे जानेंगे समझेंगे तभी हम उससे अभिन्न हो पाएंगे अन्य हम खाली ये समझते रहेंगे पर भगवान वहाँ श्रम में बैठा है छत पे बैठा है दुड़ा दुड़ा दुड़ा दुड़ा दुड़ा। और हम अलग है और हमारी पहुँच के बाहर है कि हम पता नहीं बोलते जाएँगे भगवान जी उसके कान में कब पड़ेगा तो हम इस तरह से परमेश्वर को अपने से काफ़ी दूर या भिन्न समझने लगते हैं। तो उसका जो मुख्य अभिलक्षण ये है जो समझने लायक है परमेश्वर का कि वो एक तो सर्वोच्च है वो किसी के अधीन नहीं हम अगर संसार में कुछ भी देखें तो अधीनता दिखाई देगी चाहे अगर हम बैठे हैं तो कुर्सी के अधीन बैठे हैं अगर कुर्सी टूट जाते तो कर अगर हम जीवित हैं तो ऑक्सीजन चाहिए पानी चाहिए भोजन चाहिए हमारी प्राधीनता है हमारी आप कुछ भी बता दो जो अधीन नहीं है जो पूर्ण स्वतंत्र है तो वो सब परमेश्वर अगर कुछ भी ऐसा हम एहसास या एंटिटी या कुछ भी ऐसा हम समझ पाते हैं जो के है? प्राप्त नहीं करते उसको पहचानते हैं हाँ, पहचानते हैं है ना प्राणायाम से है हमारे जो श्वास की गति के कारण जो हमारे ऊपर जो आवरण है बाया का वो छीना पड़ता चला जाता है और हमको फिर उसके पार दिखाई देना इसलिए वास्तव सत्य तो ये है कि उसको पाना तो ही नहीं पाया हुआ ही हो तो और पाने वाला ही है उसको स्वयं को पाना है अध्यात्म का समस्त सारे ये है कि पाने वाले को पाना है हम संसार की दौड़ में बाहर भागेंगे तो पाने वाले को कैसे पाएंगे जो दौड़ रहा है उसी को पाना है तो वो जहाँ दौड़ के जाएगा वहाँ पर पहुँच जाएगा किसी भी दौड़ में वो बाहर तो उसको पा क्योंकि पाने वाले को ही पाना है इसलिए चाहे प्राणायाम के द्वारा पाए ज्ञान के द्वारा पाएँ या परमेश्वर की अनुकंपा के द्वारा लेकिन ये प्राप्ति होगी वास्तव में हमको अपने स्वयं के स्वरूप के रूप में कभी हमको बाहर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती अत्यधिक भाव प्रवण स्थिति में हमको हमारी अपनी कल्पना का प्रतिबिंब बाहर दिखाई दे सकता है हमको तो परमेश्वर के साक्षात दर्शन सत्य यही है कि वो भी हमारा अपना क्रिएशन है परमेश्वर किसी भी रूप से परे हैं किसी भी रंग से परे हैं और किसी भी इंद्रिय गम्य से पढ़े इंद्रिय गम्य तरह से पढ़े क्योंकि हमारी ये इंद्रिया एक इंस्ट्रूमेंट है एक औजार है जिसके द्वारा परमेश्वर देख रहा है तो ये इंद्रियाँ परमेश्वर को कैसे देखें जैसे इस चश्मे से मैं सारा संसार देख रहा हूँ तो ये चश्मे से मैं अपने आप को कैसे देखूँगा क्योंकि इस चश्मे से तो बाहर देख रहा हूँ नीतर कैसे देखूँगा यही बात है कि हम समस्त इंद्रियों के द्वारा सुनते हैं बाहर की सुनते हैं बाहर की आवाज़ चखते हैं बाहर का स्वाद छूते हैं बाहर की वस्तु देखते हैं बाहर का दृश्य तो हम ये देखने वाले को जो इन आंखों से देख रहा है इस चमड़ी से छू रहा है इन कानों से सुन रहा है इस नाक से सुन रहा है इस जबान से चख रहा है वो अंदर एक ही एंटिटी है एक ही सत्य है जो इन सब का उपयोग करते हुए बाहर की जानकारी इकट्ठी कर रहा है तो इस जानकारी इकट्ठे करने वाले की जानकारी ये कैसे ला के जानकारी इकट्ठी करने वाले की जानकारी ये इंद्रिया कैसे ला के देगी इंद्रियों इंद्रियों इंद्रियों के पीछे खड़ा है इंद्रियों हम इंद्रियां बाहर देखती हैं इंद्रियों की एक दिशा है वो है बाहर बाहर में बात दिशा है इंद्रियों की और इंद्रियां सदैव बाहर की ओर दौड़ती हैं है ना और इन सबको दौड़ाने वाला इनके पीछे खड़ा है तो इंद्रियां दौड़ के वहाँ कहाँ जाएंगी कहीं भी जाए वो तो उसके पीछे खड़ा है परमेश्वर तो उसके पीछे खड़ा है इसीलिए कठिनाई ये है ये हमारा जो सामान्य बुद्धि है हमारी कॉमन सेंस कि आँख के द्वारा हम बाहरी देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर को हम ऐसे देखें ऐसे कटोरी में रख के देख लें या हथेली पर ले कर देख लें या सामने खड़ा देख लें ये हमारा भ्रम है इस तरीके से परमेश्वर को हम पा नहीं सकते परमेश्वर को पाने के लिए हमको अंतर की ज़रूरत है अंतर यात्रा की जरूरत है और हमको ये समझना ज़रूरी है कि एक बोलने वाले का स्वरूप है ये देखने वाला का स्वरूप है यह जो पूजा अर्चन कर रहा है उस पूजा अर्चन करने वाले का आत्यंतिक स्वरूप है तो वो जो पूजा अर्चन करने वाला ही जो पूजे है जो प्रणाम करने वाला ही प्रणम्य है जो प्राप्त करने वाला ही प्राप्त व्य है जिस चीज को प्राप्त करना है वो प्राप्त करने वाले का वास्तविक स्वरूप इस तरह से जब तक हम नहीं समझ पाते तब तो तक हमको ये भिन्नता भरे संसार की अवधारणा बनी रहती है अब यहाँ पर जैसे उन्होंने जो तर्क दिए हैं अनिश्चरवाद के खिलाफ लेकिन जो तर्क दिए हैं इतने विज्ञान सम्मत हैं और उन तर्कों के आधार पर हम भी अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण कर सकते हैं हम भी अपने एहसास को शुद्ध कर सकते हैं और हम भी अपने मन इंद्रियों को भीतर की ओर अंतर्मुखी कर सकते हैं जिनके द्वारा हम फिर इस परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास प्राप्त कर सकते हैं वही हमारे पास तरीका बचता है जो ईश्वर प्रतिविज्ञा बताते हैं ईश्वर प्रतिविज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर को पहचानना सीधे एक लाइन और सत्य में प्रतिविज्ञा का मतलब होता है पुनः पहचानना यानी हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं परमेश्वर को भूल गए इसलिए उसको पुनः पहचान यानी एक पहचान तो होती है जो नई पहचान होती है आप गए कहीं एक नया आदमी मिला आप बोले तो भी है नया आदमी से पहचान बड़ा अच्छा आदमी है काम का इंसान है बड़ा बढ़िया अच्छा नेचर उसका तो हम एक नए व्यक्ति से बोलते हैं हमारी नई पहचान होती है लेकिन परमेश्वर से हमारी पहचान पुरानी है ये पूानी पहचान फिर से जीवित होते हैं ये बीच में हम बाहर ढूंढने के चक्कर में परमेश्वर को तो भूल गए तो उस भूल को हम सुधारते हैं भागना दौड़ना बंद करते हैं और फिर हमारी अंतर यात्रा सकते हैं भागना दौड़ना बाहर है बाहर का भागना दौड़ना भी एक हद तक आवश्यक है जब हमको इस बात का एहसास हो जाए कि बाहर नहीं भारत क्षेत्र से खूब खोज लिया मंदिरों में मस्जिदों में तीर्थों में नदियों में सब खोज लिया उसके बाद ही हमारी अंतर्यात्रा शुरू हो पाती सब बाहर सब जगह खोज लिया जब ऐसा लगता है कि बाहर की खोज हमारी तो निरर्तक दी कहीं पर भी परमेश्वर का एहसास संको नहीं हो पाता तब अंतर्यात्रा शुरू होती तो अंतर यात्रा द्वारा ही परमेश्वर को खोजा जा सकता है कि खोजने वाले का ही स्वरूप है जो खोजने वाले को ही खोजना है जानने वाले को ही जानना है तब हम परमेश्वर को समझ सकते हैं तो हमें पिछली बार पहला सूत्र पढ़ा था जिसमें बताया था कि मैं के रूप में संसार परमेश्वर के शुद्धतम चैतन्य में पहले से भी पहले से ही अवस्थित है पहले से ही वो मैं के रूप में अवस्थित है जो मैं के रूप में अवस्थित ना होता तो परमेश्वर उसको रचना कर ही नहीं सकता हमारे भीतर मैं के रूप में हमारी शक्ति संचित जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तो फिर हम जड़ है एक कुर्सी ये नहीं जानती कि मैं कुर्सी हूँ एक फूल ये नहीं जानता कि मैं फूल हूँ एक पत्थर ये नहीं जानता कि मैं पत्थर हूँ लेकिन एक व्यक्ति जानता है कि मैं व्यक्ति हूँ ये मेरा नाम है ये मेरी उम्र है ये मेरा घर है ये मेरा निवास है वो अपने बारे में जानता है इसी के है विमर्श और विमर्श ही उस व्यक्ति की विमर्श न हो तो वो शक्ति किसी काम की जैसे बम है उसमें वो शक्ति है लेकिन वो किसी काम की क्योंकि वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और न ये जानता है कि मेरे में कितनी शक्ति है और उस शक्ति का कैसे उपयोग करूँ वो उसमें ये विवेक शक्ति नहीं है कि इसका सदुपयोग कर लूँ कि दुरुपयोग करूँ क्योंकि वो जड़ है उसमें विमर्श की क्षमता नहीं है विमर्श जहाँ है वो परमेश्वर है विमर्श ही सबसे बड़ा कारण है कि हम वहाँ परमेश्वर को उपस्थित पाते हैं जहाँ पर विमर्श है वहाँ ईश्वर है तो हमारे भीतर एक विमर्श शक्ति स्पष्ट रूप से उपस्थित है जहाँ पर कि हम अपने आप को पहचानते हैं जानते मैं कौन हूँ कहाँ खड़ा हूँ क्या मेरी उपयोगिता है क्या मेरी शक्ति है क्या मेरी क्षमताएँ हैं क्या मेरी क्षमता के बाहर है इस तरह हम अपना अंतर्विमर्श को सदा जीवित रखते सदा हम जानते हैं और जो ये अंतर्दृष्टि जब खो जाती है किसी की जैसे एक बीमारी होती है शिजुकेल्या जिसमें अंतर्दृष्टि खो जाती है समाज के विरुद्ध हो जाता इंसान एक सामाजिक इंसान में रह जाता उस समय उसकी अंतुष्टि हो जाती वो अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ कहाँ खड़ा हूँ क्या कर सकता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन सबसे दूर वो एक प्रकार का रोग है लेकिन एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अपने विमर्श को जागरता तो मय के रूप में संसार परमेश्वर के विमर्श में स्थित इसको फिर हम वो सिमिली से समझाते रहते हैं जैसे मय के रूप में ही एक मटकी कुमार के चेतन में स्थित वो उसके मन में है कि आज मेरे को मटकी बनाना है तो मटकी का रंग रूप आका कैसे बनेगी कितनी बड़ी बनेगी कितनी देर में बनेगी ये सब उसके चेतन में भीतर ही भीतर मटकी पहले तैयार हो जाती है उसके बाद वो फिर मटकी को बाहर जन्म देता है लेकिन मटकी की और परमेश्वर की तुलना कम करें कुमार और मटकी का और परमेश्वर का संसार से जो रिश्ता है उसमें फर्क है परमेश्वर पूरे संसार का निर्माण अपने स्वयं के भीतर ही करता है कभी भी बाहर निकलता हमको लगता है कि बाहर है लेकिन ये हमारा उसका खेल है वो तो इस तरीके से संसार की व्यवस्था करता है कि हमको लगता है कि परमेश्वर के बाहर सचमुच में वो पूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर है, क्योंकि उसके बाहर यानी उससे अलग धाम की कोई चीज़ संभव नहीं है परमेश्वर से बाहर कुछ भी संभव नहीं है उसने जो बाहर के नाम से बनाया है वो भी स्वयं से ही निर्भर इसलिए कहते हैं कि जो अस्तित्व है वो भी ईश्वर है और जो अनस्तित्व है वो भी ईश्वर है और जिस तरीके से हम पहले हम जब पढ़ा था विज्ञान बेहरा पढ़ा था जब भी मैंने सुना था कि जो धनात्मकता है संसार में विधायक वस्तुएँ हैं वो भी ईश्वर है और जो ऋणात्मकता है वो भी ईश्वर है क्योंकि दोनों का अपना एक अस्तित्व है दोनों का अस्तित्व विधायक अस्तित्व जो चीज़ें काल्पनिक हैं उनका भी विधायक अस्तित्व कहाँ पर चेतना में विमर्श में उसका विधायक अस्तित्व तो है और जो उपस्थित है जो अनुपस्थित वो अनुपस्थिति में भी उपस्थित है जैसे लक्ष्मण जी महाराज कहते थे तो तो तो कि परमेश्वर अनुपस्थिति में भी उपस्थित है इस चीज का अगर हम चिंतन करेंगे तो हमको बात समझ में आ जाएगी कि अनुपस्थिति जब हम बोलते हैं तो एक शब्द बोलते हैं इसका मतलब निकलता है उसमें जो मतलब है वो शक्ति वो शब्द है वो शिव है का मतलब है वो शक्ति है तो शिव और शक्ति जहाँ है वो अस्तित्व है अनुपस्थिति भी एक शब्द है उसका एक मतलब है और वो मतलब ही शक्ति है और वो शब्द शिव है इस तरह शिव और शक्ति है वही अस्तित्व है इसलिए अनुपस्थिति में भी वो उपस्थित है उपस्थिति में वो उपस्थित है अनुपस्थिति में भी वो उपस्थित है जैसे मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ तो भी कहता हूँ कि मैं मैं कहूँ मैं हूँ तो भी मैं यही कहता हूँ कि मैं हूँ चाहे मैं हाँ कहूँ तो चाहे ना कहूँ तो दोनों परिस्थितियों में मैं अपने उपस्थिति को ही दर्ज कहता हूँ मैं उपस्थित हूँ अब उसके बाद में कहते हैं कि अगर वो चेतना के रूप में ना होता जैसे संसार और परमेश्वर का स्वरूप अलग होता तो हम कभी भी उस वस्तु का अनुभव ही नहीं कर पाते संसार का अनुभव ही करना संभव नहीं क्योंकि जब हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं तो चेतना से एक होने के बाद ही अनुभव करते और जब तक हम उस अनुभव नहीं करते उसका अस्तित्व तो भी सिद्ध नहीं होता इस बात को हम बहुत थोड़ी सी महीनता से सोचें एक सप्टल पॉइंट है छोटा सा महीन सूक्ष्म विचार का विषय है कि जब तक हम किसी वस्तु को देखते नहीं या छूते नहीं या सुनते नहीं हमारी किसी भी इंद्री का संपर्क उससे नहीं होता या हम उसको कह सकते जब तक कि हमारी चेतना का संपर्क किसी प्रमेय से नहीं होता किसी वस्तु से नहीं होता वो वस्तु कुछ भी हो सकती है तब तक उस वस्तु का अस्तित्व क्या सिद्ध हो सकता है? उस वस्तु का अस्तित्व कैसे होगा हम अगर कहें कि इस दीवार के पीछे कुर्सी रखी है। तो या तो किसी ने देखी है। या रखने वाला को मालूम है कि मैंने रखी तो जब तक किसी चेतना से उसका संपर्क नहीं है तब तक किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध संभव नहीं तो जब अस्तित्व सिद्ध ही नहीं किया जा सकता इसका मतलब महत्व और वस्तुओं का नहीं महत्व चेतना का क्योंकि चेतना ही के द्वारा वस्तु सिद्ध होती है तो जिस चीज़ से वस्तु सिद्ध होती है उस चीज़ का और जिस चीज का अस्तित्व सिद्ध होता है अस्तित्व दोनों का स्वरूप भिन्न कैसा हो है दोनों का आपस में जब तक एक में तालमेल नहीं होगा जैसे मैं और ये कुर्सी जब तक मेरी चेतना इस कुर्सी में नहीं समा जाएगी जब तक इस कुर्सी का अस्तित्व तो और मेरे अस्तित्व तो में भेद बना रहेगा अगर मेरा अस्तित्व तो और ये कुर्सी का अस्तित्व तो एक होना है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि अल्टीमेट अंतिम रूप से तात्विक रूप से दोनों का करेक्टर एक ही है दोनों का अभिलक्षण नहीं है जैसे कि शिव सूत्र में कहते हैं चैतन्यम आत्मा चैतन्य ही अंतिम रूप से हर वस्तु व्यक्ति समय अंतरिक्ष किसी भी चीज का अंतिम सत्य चेतन अंतिम सत्य है किस चीज का सब कुछ का क्योंकि ऐसा स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं करा उन्होंने जैसे किस चीज़ का सत्य है हर चीज का सत्य चाहे वो वस्तु हो व्यक्ति हो पत्थर हो समय हो अंतरिक्ष हो सबका अंतिम सत्य परमेश्वर है पर्मेश्वर। तो परमेश्वर और चेतना अभिन्न है महत्व आकार का फर्क परमेश्वर में आती है और जीव चेतना इस शरीर में बंधक है जैसे समुद्र पूरा खुला और स्वतंत्र है और एक गिलास में रखा पानी उस गिलास की सीमाओं से बंधा हुआ है उस गिलास के बाहर जाना संभव नहीं है। उसका एक शीशी में बंध इत्र की शीशी उसके अंदर जो बंद जल है वो कैद है ऐसे ही हमारी या जीव की आत्मा और परमेश्वर अभिन्न है तो दोनों में तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है वो आत्मा जब किसी वस्तु के ऊपर अपनी नजर डाल नजर से मतलब किसी भी इंद्री द्वारा उसको छूती है तब उसको वो अस्तित्व को सिद्ध करती है अन्यथा कैसे अस्तित्व को सिद्ध करेंगे उत्पल कहते हैं कि कोई भी वस्तु का अस्तित्व जब तक चेतना संपर्क में नहीं आती सिद्ध नहीं कर एक स्वतंत्र विचारधारा बौद्ध धर्म की वो कहता है कि नहीं मन वो कहता है कि वासना के द्वारा ये संसार भिन्नता भला संसार पैदा होता है और मन उसका अनुभव करता है ये विज्ञानवादी कहते हैं, कि भले भिन्नता भरा संसार है लेकिन मन अभिन्न रूप से बेरंगा है निर्गुण बिना रंग का है वो परमेश्वर को नहीं मानते थे लेकिन मन को तो मानते थे और उस मन के द्वारा संसार बनाया वो ऐसा मानते थे कि वासना के द्वारा वो विचित्रता भरा संसार बना है ये मानने वाले थे विज्ञानवादी पौध उनमें भी एक और शाखा थी शोत्रांतिक वो लोग ये मानते थे कि भिन्नता भरा संसार एक रस मन से कैसे पैदा हो जाए भाई संसार में तो करोड़ों तरह की भिन्नता है और मन मन के अंदर तो रंग रूप कुछ भी नहीं तो उस एक सार मन से इतना बड़ा संसार कैसे पैदा हो जाएगा जिसमें इतनी सारी भिन्नता है तो वो स्वतांत्रिक लोग मानते थे कि मन तो एक दर्पण है जिसमें संसार प्रतिबिंबित होता है और वो ये मानते थे कि संसार का अस्तित्व तो मन से अलग लेकिन विज्ञानवाद कहते थे कि नहीं नहीं स्वतंत्र ज्ञानवाद कहते थे कि नहीं मन से अन्य अलग नहीं है वो मन ही है जो संसार के रूप में हमको दिखाई देता है लेकिन उत्पल देव जी कहते हैं कि पहली बात तो ये स्वतंत्र तो पूरी तरह से गलत है कि भिन्नता भरण संसार मन से उत्पन्न नहीं, नहीं हो सकता पहली बात तो अभिन्नता से ही भिन्नता उत्पन्न होगी जब केंद्र से परिधि की ओर जाएंगे तो डाइवर्शन होगा विकास होगा तो विकास होने वाला संसार भिन्नता भरा संसार अभिन्नता भरे चेतन से ही विकसित होगा क्योंकि चेतना में समस्त पोटेंशियल है समस्त संभावना है जो भिन्नता के रूप में प्रकट हो सके और अभिन्नता से भिन्नता होती है और भिन्नता से पुनः अभिन्नता होती है जैसे कि सफ़ेद रंग का प्रकाश है उसके अंदर आप उसका विश्लेषण करेंगे हम सात तरह तो के रंग दिखाई देंगे लेकिन जब वो संश्लेषित होते हैं तो हमको सफेद रंग का प्रकाश दिखाई देता है तो भिन्नता ये नहीं सिद्ध करती कि अभिन्नता से भिन्नता उत्पन्न हो ही नहीं सकती लेकिन विज्ञानवाद कहते हैं कि वो मन से उत्पन्न होता है, मन की वासनाओं से संसार उत्पन्न होता है तो उत्पन्न की यहाँ पर भी उनसे असहमत होता वो कहते हैं कि मन स्वयं अपनी ऊर्जा चेतना से पाता है और वो जो चेतना है वह ईश्वर है उसको हम अस्वीकार कर सकते चेतना ही हमारा आत्यंतिक स्वरूप है वो हमारा भीतरी वास्तविक स्वरूप है तो वो पहले तो सूत्रे पड़ा था कि जो भीतर है वही बाहर आ सकता जो भीतर है नहीं वो बाहर आ ही नहीं सकता तो बाहर का मतलब ये संसार रचना जिसको हम बाहर कहते हैं वो परमेश्वर के चेतन में पहले निर्मित होता है और हमको बाहर आता प्रति प्र, अभिव्यक्ति जो है संसार की जो अभिव्यक्ति है वो चेतन से ही होता और उसके बावजूद संसार उस चेतना से अलग नहीं होता क्योंकि अभिव्यक्ति के बाद अगर चेतना से संसार अलग हो जाए तो उत्पल देव जी का कहना है कि उसकी अनुभूति भी संभव नहीं क्योंकि जब कोई चीज़ अलग हो जाएगी तो उसकी अनुभूति कैसे करोगे ये बात हमको फिर हमारा कॉमन सेंस कभी नहीं समझ पाता इस चीज़ों को लेकिन विज्ञान आज का जो विज्ञान है वो इस बात से पूर्णतः सहमत है कि चेतना ही किसी वस्तु को अस्तित्व तो देती है और चेतना ही किसी वस्तु का अस्तित्व तो तस्दीन करती सिद्ध करती अन्यथा बिना चेतना के संपर्क में आए किसी भी वस्तु का अस्तित्व तो आप सिद्ध करके बता दो कोई भी खुली बात है आप कोई भी प्रयास कोशिश करके देख ले कि किसी वस्तु का अस्तित्व तो सिद्ध कर दे बिना चेतना के संपर्क असंभव है आप किसी भी तरह का प्रयास कर लो असंभव है चेतना की उपस्थिति के बगैर चेतना के संपर्क के बगर या चेतना से अभिभूत या आवृत्त होने के बगैर किसी वस्तु का अस्तित्व तो सिद्ध किया ही नहीं जा सकता कोई वस्तु है ये भी है चेतना का अभिलक्षण है जब है बोलते हैं ये चेतना का अभिलक्षण क्योंकि वस्तु को तस्दीक कौन करता है चेतना करती है जड़ जड़ को तस्दीक नहीं कर सकती चेतना ही कर सकती चेतन को भी चेतन तस्दीक करता है जड़ को भी जड़ तस्दीक करता है यह अस्तित्व तो वही बताता है जो चेतन है तीसरा चेतना के प्रकाश से कोई चीज़ भिन्न हो ही नहीं सकती उसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चेतना के बाहर होगी तो उसका अस्तित्व तो संभव ही नहीं क्योंकि चेतना ही एक है जो वस्तु को अस्तित्व देती है तो चेतना के बाहर किसी वस्तु का अस्तित्व होना ही असंभव है वो ये चौथा श्लोक बताता है कि कि बाहर किसी भी चेतना का होना चेतना के बाहर किसी भी प्रमेय का होना संभव नहीं है क्योंकि ये विश्व एक इकाई एक की तरह काम करता है यूनिट की तरह काम करता है और इस यूनिट के बाहर किसी एक रेत के कण का जाना भी संभव नहीं है क्योंकि तो इस यूनिट के बाहर अगर कुछ चीज़ जा सकती तो यूमेश्वर इसमें ही समाप्त हो जाती। दूसरी बात एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई और वो बड़ी अपील भी करती है कि परमेश्वर अगर अपने से भिन्न किसी वस्तु को देखता है अब यहाँ गौर करने ध्यान रखने की बात है कि परमेश्वर अगर कोई ऐसी वस्तु को देखता जो उसने कभी बनाई थी लेकिन उससे अलग हो गई तो परमेश्वर का स्वतंत्र ही समाप्त हो है। उसकी जो एब्सोलुट इंडिपेंडेंसी पूर्ण स्वतंत्र है अभी अपने सबसे पहले आज बात करी कि परमेश्वर का अभिलक्षण है पूर्ण स्वतंत्रता विमर्श की क्षमता पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब होता है कि उसकी स्वतंत्रता में कोई निर्भरता नहीं है हमारे हर चीज के अस्तित्व पर निर्भरता है जीने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए भोजन चाहिए पानी चाहिए बैठने को कुर्सी चाहिए जमीन चाहिए यानी कहीं ना कहीं हमारी हर वस्तु आश्रित हर व्यक्ति आश्रित जो संसार क्रिएटेड है वो आश्रित है और वो आश्रय में अगर हम उसके आश्रय के आश्रय और उस आश्रय के आश्रय इसका अनुसंधान करते चले जाएं, कि मैं कुर्सी पर आश्रित हूँ कुर्सी धरती पर आश्रित है तो हम अंतिम रूप से फिर उसे चैतन्य पर पहुँचें क्योंकि आश्रय का आश्रय आश्रय का आश्रय थे वो महाआश्रय पर पहुंच जाएंगे जिसका अपना कोई आश्रय नहीं जो सबको आश्रय देता है लेकिन उसका कोई आश्रय नहीं इसलिए एप्सोलिट इंडिपेंडेंसी या शुद्ध रूप से निरपेक्ष स्वातंत्र्य ये परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है जो सिवा परमेश्वर के इस ब्रह्मांड में और किसी की बपोते नहीं हो सकता क्योंकि एप्सोलिट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वतंत्रता दो के पास तो हो ही नहीं सकती पूर्ण स्वतंत्रता दो के पास होगी तो तो फिर क्लेश होगा संकरता आ जाएगी इस विश्व की व्यवस्था में हो जाएगी अस्त आ जाएगी क्योंकि जब दो निर्णायक अथॉरिटी होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि विश्व किसके निर्णय को स्वीकार करेगा इसलिए एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंसी किसी एक ही सप्ताह के पास हो सकती है, और वो जो पूर्ण निरपेक्ष स्वतंत्र है वही परमेश्वर का शुद्धतम अभिलक्षण है तो अगर वो किसी ऐसी चीज़ को देखता है जो उससे अलग है अगर उससे अलग है तो उससे कहना मान सकती उसका कहना ना माने अगर एक व्यक्ति है वो परमेश्वर से अलग है परमेश्वर की सत्ता और उसके बीच में कट ऑफ है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है परमेश्वर देख रहा है उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं ऐसी स्थिति में परमेश्वर का शुद्ध स्वातंत्र एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंसी वो असिद्ध हो जाती है पूर्ण स्वातंत्र असिद्ध हो जाता है तो परमेश्वर का स्वातंत्र अगर जहां असिद्ध होता है ऐसी कोई परिस्थिति संभव ही नहीं क्योंकि एक मात्र सत्ता है जिसके पास पूर्ण स्वतंत्र है और वही परमेश्वर की अवधारणा है और वो अगर डिपेंड करता है कि भाई वो आदमी क्या कर रहा है मैं देखूं, वो उसकी मर्जी से कर रहा है मैं देखूं, तो फिर वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो जो कर रहा है उसके आधीन है वो तो देख रहा इसलिए किसी भी ऐसी वस्तु को देखना जो मेरा अब अभिलक्षण नहीं या मेरा उत्पाद नहीं या मेरा ही स्वरूप नहीं मेरा ही हिस्सा नहीं ऐसी किसी चीज को देखना स्वतंत्रता का हनन है यानी उस समय उसकी स्वतंत्रता अस्तित्व हो जाती पूर्ण स्वतंत्रता अस्तित्व हो जाती इसलिए चेतना के बाहर कोई वस्तु संभव ही नहीं है ये उत्पल देव जी का डेरीवेशन था कि संभव नहीं है कि चेतना के बाहर कोई चीज़ हो क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह काम करता है सब उसी यूनिट के भीतर हैं तो उस यूनिट का नाम ही चेतना है तो फिर इस यूनिट के बाहर क्या हो सकता है और चेतना से भिन्न क्या हो सकता है और ईश्वर ने जो तो ब्रह्मांड बनाया तो फिर ईश्वर से अलग कैसे हो सकता ईश्वर से अलग करके नहीं बनाया हुसा? अपने बाहर पहले बाव्यता पैदा करी के भीतर विश्व चित्रण किया लेकिन इस विश्व चित्रण में वो फिर भी उस विश्व का रूप बना रखा और विश्व परमेश्वर का रूप बना रहा इसलिए परमेश्वर और विश्व में कोई भी तात्विक रूप से भेद नहीं है ईश्वर वही है जो परमेश्वर है और परमेश्वर वही है जो तो संसार है यहाँ पर वो यहाँ पर वो उत्पल देव जी कहते हैं अंतिम रूप से कि, कि हमको परमेश्वर की अवधारणा अगर हम समझते हैं कि उसमें विमर्श है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है स्मृति संग्रह करने की क्षमता है तुलना करने की रचना करने की क्षमता है और जिसमें पूर्ण स्वातंत्र है तो हम संसार के समस्त घटनाक्रम को व्याख्याित कर सकते इसको एक्सप्लेन कर सकते कि संसार कैसे बना जिसको कॉस्मोगोनी बोलते हैं यानी संसार की रचना का विज्ञान तो कॉस्मोगोनी काश्मीर शिव दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत कि संसार कैसे बना और उसके बाद में संसार हमको जो जैसा दिखाई देता है उस सत्य के भीतर वो संसार भिन्नता भरा दिखाई देता है और उस भिन्नता भरे संसार के भीतर एक अभिन्नता छिपी है जो हमारे चश्मे को साफ करने के बाद हमको दिखाई देती है जो हमारे अज्ञान दूर होने के बाद हमको इग्नोरेंस दूर होने के बाद दिखाई देता है तो ये जो भिन्नता भरा संसार उसमें एक अभिन्नता है और ये अभिलक्षण परमेश्वर का है जो जैसे ही भिन्नता भरे संसार में अभिन्नता देख सकता वो एक ब्रह्मांड की यूनिटी देख सकता है अन्यथा उसको ये लगेगा कि सब अलग है ये अलग है ये व्यक्ति अलग है ये वस्तु अलग है तो भिन्नता भरे संसार में अभिन्नता देख सके परमेश्वर का अभिलक्षण जो अभी बताया अपन ने विमर्श प्रकाश और विमर्श ये दो तो उसके मुख्य अभिलक्षण हैं प्रकाश यानी अस्तित्व विमर्श यानी उसकी शक्ति प्रकाश को हम शिव कह सकते हैं विमर्श को शक्ति कह सकते हैं ये दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी परस्पर निर्भर या हम कह सकते हैं ये अर्धन आरेश्वर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमारा अर्धन आरेश्वर का जो अवधारणा है हमारी कि शक्ति और शिव दोनों मिलकर ब्रह्मांड को बनाते हैं तो वो सचमुच में ये पर्सोनिफिकेशन है यानी हमने उसको बाहर की तरफ निकाल के रूप बना दिया है सचमुच में ऐसा रूपोपल पले ना हो लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है वो कि एग्जिस्टेंस है जो अस्तित्व तो है उसका आधा भाग वो शक्ति और आधा भाग अस्तित्व है और अस्तित्व तो तो शक्ति के बगैर संभव नहीं है और शक्ति अस्तित्व तो के बगैर संभव नहीं है शक्ति शक्तिमान के बगैर कहाँ रहेगी और शक्तिमान बिना शक्ति के क्या करे दोनों एक दूसरे पर पूर्णतः आधारित हैं, लेकिन ये दोनों काल्पनिक रूप से अलग हैं। दोनों सचमुच में एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। इससे प्रकाश और विमर्श जहाँ है वो परमेश्वर है और इस अवधारणा के द्वारा हम पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से भी आज के युग में भी वैज्ञानिक तरीके से भी पूर्ण तर्क संबंध तरीके से पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व की व्याख्या कर तो हमको जो बाहर दिखाई देता है इसको काश्मीर शिव में आभासवाद कहते हैं कि हमको जो आभास होता है बाहर कि ये व्यक्ति है ये वस्तु है ये अपना है ये पराया है ये ऊंचा है ये नीचा है और दूर है ये पास है इन सब भिन्नताओं में एक अभिन्नता छिपी हुई है और ये जो भिन्नता में अभिन्नता हमको दिखती है ये आभासवाद है हमको आभास होता है भिन्न है और यह सत्य का ज्ञान भी होता है कि अभिन्न है आभास अलग है और सत्य उससे ऊपर है आभास हमारा माया के क्षेत्र में है सत्य माया से ऊपर जब तक हमारी आंखों के सामने पर्दा है तब तक हमको आभास होता रहता है जब हमारा पर्दा हट जाता है तो हमको सत्य का दर्शन हो जाता है इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को समझकर पूरे ब्रह्मांड की कास्मों ईश्वर और ईश्वर के द्वारा अचित संसार और संसार के जन्म से लेकर इसका अस्तित्व और उस अस्तित्व के बाद इसका वापस अपने ओरिजिन या अपने स्वरूप में समा जाना ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है सब कुछ तर्कसम्बद्ध तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है जिसमें कहीं किसी भी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं अगर हम अंतर चेतना से ध्यान करें जैसा ऋषियों ने किया गहरे ध्यान में भी उनको जो सत्य भिन्न भिन्न ऋषियों को दर्शन हुआ सत्य का एहसास हुआ वो सत्य यूनिफॉर्मली एक जैसा था ये बहुत बड़ा एविडेंस है बहुत बड़ा साक्ष्य है कि सत्य का अनुभव जो भिन्न भिन्न ऋषियों को अपने गहरे ध्यान में हुआ जो इंडिविजुअली अलग अलग रूप से जिन लोगों ने सत्य का संधान किया वो ये पाया कि सत्य का स्वरूप वही है जो सत्य को खोजने वाले का स्वरूप है और ये ब्रह्मांड उसी का प्रोजेक्शन है जैसे कि हम एक प्रोजेक्टर के ऊपर फिल्म लगी हुई और बाहर हमको स्क्रीन के ऊपर संसार भर का भिन्नता भरा दिखाई देता है दृश्य और फिल्मों को अगर हम हाथ लगाएं तो हमको पूरी एक जैसी लगाई दे यहाँ से होता है हम लगे कि ऐसी एक जैसी फिल्मों से इतनी भिन्नता भरा संसार कैसे दिखाई देता है अब चूंकि ये उदाहरण हमारा जाना पहचाना है तो हम कहते हैं कि हाँ आगे समुद्र में क्यों दिखाई देता है उसमें रंग बिरंग के चित्र बने हुए और वही प्रकाश उसमें से निकल के जाता है उसका प्रतिबिंब बनाता है तो वो भिन्नता भरा संसार दिखाई देता है ऐसे ही परमेश्वर के अपने ही अस्तित्व के भीतर जो परमेश्वर स्वयं रंग रूप आकार से विहीन है उसी चेतना में ब्रह्मांड का अवतरण होता है सर्जन होता है और उसी के भीतर ये संसार ऐसा बना है जैसा हमको लगता है कि हमारे बाहर है परमेश्वर के बाहर है और कभी ये हमको भ्रम होता है कि परमेश्वर तो अलग है हम अलग हैं जबकि परमेश्वर स्वयं ही इस संसार को देखना और वो देखने वाला और जो दिखाई देने वाला और जो देखने की क्रिया या एक टफ परसेप्शन ये तीनों उसके अपने ही बनाए हुए हैं प्रमेय नाम से उसने देखने वाले बना दिए परमात्र नाम से उसने दिखाई देने वाला संसार बना दिया लेकिन दोनों को अलग कभी नहीं कर पाया क्यों करेगा अलग क्योंकि अलग करना संभव ही नहीं क्योंकि अपने से अलग करे तो एक तीसरी सत्ता हो तभी तो कोई अलग करेगा वो लेकिन कोई तीसरी सत्ता संभव ही अपने आप के भीतर ही उसने प्रमेय और प्रमात्र बनाए तो उन दोनों के बीच में एक प्रमाण नाम का जोड़ स्वयं ही निर्मित हो गया क्योंकि दोनों के बीच में प्रमाण है और इसका आज के विज्ञान में प्रबलतम तर्क आज हम कहते हैं कि धरती सूर्य से आठ करोड़ मील दूर है इतने दूर है कि प्रकाश को आने में करे इतना समय लगता है तो इसके बीच में वो आकर्षित करती है पृथ्वी को और तभी वो पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती रहती है उसका केंद्रित बल से बाहर जाना चाहती है लेकिन उसका आकर्षण बल उसको अंदर खींच के रखता है इसलिए वो उसकी अपनी कक्षा पर घूमती रहती है तो इतनी दूर करोड़ों मील दूर वो आकर्षण कैसे संभव है यहां से वहां तक कोई रस्सी बंधी तो नहीं है धरती की और सूर्य के बीच में तो आकर्षण कैसे इतनी दूर आकर्षण कैसे वो जब चंद्रमा जो करीब करीब तीन लाख किलोमीटर दूर है धरती से जब वो चंद्रमा अपने पूर्ण यवन पर होता है तो वो सूक्ष्म समुद्र को इतना आकर्षित करता है कि ज्वार है। तो वो चंद्रमा से तीन लाख किलोमीटर दूर यह आकर्षण आया किस न्यूटन ने बोल दिया था कि आकर्षण आता है आकर्षण आता है हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर है हर वस्तु कोई वस्तु आप भी मेरे को आकर्षित कर रहा हो मैं भी आपको आकर्षित कर और यह धरती मेरे को आकर्षित कर रहा और हम दोनों के बीच में जो आकर्षण है हर वस्तु दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण कर तो ये आकर्षण आखिर वहाँ तो उन्होंने कह दिया वो 350 सौ बरस तक हम ये मानते रहे कि गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे का आकर्षण पर प्रश्न चिन्ह किसी लगाया फिर बाद में जो आए नए वैज्ञानिक उन्होंने प्रश्न में किया तो आकर्षण क्यों वहाँ से एग्जीक्यूट कैसे होता है ना तो रस्ती बंदी है और हम बीच में जो तो अंतरिक्ष है वो तो मानते कुछ भी नहीं अंतरिक्ष का नाम क्या है कुछ भी नहीं जहाँ अंतरिक्ष तो इतने गहन अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर दूर कैसे एक दूसरे से आकर्षित होती है धरती और सूर्य और यही आकर्षण हर चंद्रमा का तारे का सितारे का सबका आप और ये आकर्षित की आकाशगंगा बन जाती है और एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा को आकर्षित करती है या कुल मिला सब एक यूनिट की तरह चिपके रहना चाहते कि कोई बिखर नहीं जाए और सब इतने दूर करोड़ों प्रकाश वर्ष जो प्रकाश को भी एक दूसरे के पास जाने में करोड़ों साल लग जाता है वहाँ तो पर भी एक दूसरे से आकर्षण। तो ये आकर्षण क्या है ये हमारे ऋषि कहते थे ये प्रमाण है कि ये एक यूनिट एक यूनिट है और इसका प्रमाण एक मिलता है हमारे को वृद्धारण्य उपनिषद में जहाँ मैत्री और याज्ञवल्क का तर्क होता है जनक जी के दरबार में वहाँ पर बहुत विद्युतपूर्ण तर्क है और उन तर्कों को कभी हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगने लगता है कि क्या हम आज का विज्ञान पढ़ रहे हैं जो आज इतना आधुनिक विज्ञान है जिन्होंने इतने तर्क याद्यवर्ग में जो दिए थे वो उन्होंने अंतरिक्ष को भी कहा था कि अंतरिक्ष के अपनी विधायक सत्ता है अंतरिक्ष शून्य का नाम नहीं उन्होंने कहा था अंतरिक्ष की अपनी विधायक सत्ता है जब वो गार्डी ने प्रश्न पूछे थे तो वो प्रश्न बड़े उलझाने वाले थे वो कहता कि धरती किससे तो होता है उनका वायुमंडल से होता है फिर वायुमंडल किससे होता है अंतरिक्ष मंडल से होता है फिर अंतरिक्ष मंडल उनका सोम मंडल से होता है फिर उन्होंने प्रश्न किया कि सोम किससे औरप्रोत है अपना सूर्यमंडल से ओतप्रोत है फिर सूर्य किससे औरप्रोत है ना इस किस परवेडेड है तो फिर वो बताते कि वो तो स्वर्ग लोग से ओतप्रोत है फिर स्वर्ग लोग किससे औरप्रोत है अपने ब्रह्म लोग से ओतप्रोत तो ब्रह्मलोक लोग किससे और प्रोत है उन्हें कहा कि ब्रह्मलोक फिर तो मतलब सूर्य लोग किसके स्वर्ग से ओतप्रोत है स्वर्ग किससे ओतप्रोत है तो वो ये बोलते हैं ये लड़की ध्यान से सुनो इसके बाद में जवाब दे रहा हूं वो अंतिम है कि वो ब्रह्मलोक से व्रोत है लेकिन अगर तुमने इसके आगे प्रश्न पूछा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा ये जो बात है ये जो संवाद है विश्व प्रसिद्ध संवाद है क्यों विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि इस संवाद में एक सत्य छिपा है कि परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है सर्वोच्च है और उसके ब्योंड कुछ नहीं ना उसका कभी जन्म हुआ ना वो कभी मरता है ना उसकी कोई ऐसी क्वालिटी है जिस क्वालिटी को बढ़ा सके घटा सके या उसको हम कवर कर सके उसको हम सुपरसीड कर सकें जिसको हम ओवरटेक कर सकें कि उसके पीछे क्या उसके पीछे कुछ उसके पीछे वो स्वयं ही तो ब्रह्म लोक किससे औप्रोत है ये प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा और वो वो बोलता है कि ये लड़की ये अंतिम प्रश्न है जो तुम तो पूछ रही हो और इसका मैं जवाब दूंगा लेकिन इसके बाद अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा ये एक बहुत विशिष्ट दार्शनिक जवाब था उन्होंने कि ब्रह्मलोक किसी से औतप्रोत हो ही नहीं सकता उसने समस्त ब्रह्मांड को ओतरोध करके रखा हुआ है और वो अपने आप में ही अस्तित्व है अपने आप में ही ब्रह्म है और अपने आप में ही स्वयंभू है हमको जैसे हम कहते हैं हमारे पिता को और हमारे पिता को हमारे पिता। आखिर वो श्रृंखला का कहीं तो अंत होगा आखिर श्रृंखला का कहा अंत होगा उसी का नाम परम पिता है जो अंतिम रूप से अस्तित्व है इस तरह से हम एक परमेश्वर ऐसा है जिसके कुछ अभिलक्षण और समस्त के अभिलक्षणों से विलक्षण है उसके अभिलक्षणों को हम कभी सीमित नहीं कर सकते उसी ने जो बनाया है अंतरिक्ष उसी ने बनाया है समय उसी ने बनाया है संसार तो अंतरिक्ष और समय उसको कैसे सीमित कर सकते अपने निर्माता को वो कैसे सीमित कर सकते अपने जनक को कोई बेटा अपने बाप से बड़ा कैसे हो सकता क्या संभव असंभव है कि कोई बेटा अपने बाप से भी बड़ा हो इसलिए जब जो जनक है वो सर्वोच्च पूर्ण स्वतंत्रता का स्वामी है और वही जो कुछ है वही समस्त को अपने में घेरे हुए समस्त को अपने में समाये हुए और उसी से सब कुछ और इस तरीके से हम अगर थोड़ा अंतर चिंतन करें तो परमेश्वर का अभिलक्षण समझ आ जाता है कि परमेश्वर सर्वोच्च है पूर्ण स्वतंत्रता का स्वामी है उसी से पूरा ब्रह्मांड ओतप्रोत है उसी कण कण में वही समाया हुआ हम ये कह सकते हैं कि हम हम किससे ढके हुए हैं तक कोई इस छत से ढके हुए हैं लेकिन परमेश्वर किस ढका हुआ नहीं कि उसके आपको ढक रखें वो सबसे बड़ा ढक्कन है वो सबसे बड़ा कवर है उसी को हम हिरण्य गर्भ कहते, है। कहते हैं कहते हैं सत्य का मुंह स्वर्ण से ढका है इस जो उपनिषद में एक वाक्य है कि सत्य का मोह उपनिषद से ढका है उपनिषद में बोलते सत्य का मुंह स्वर्ण से ढका है इसका मतलब है कि परमेश्वर अंतिम सत्य है उसके बाद अगर हम सत्य को खोजने जाएंगे तो वही वो मिलेगा वही वो मिलेगा नीन नवीन अगर हमारी जानकारी मिलेगी तो परमेश्वर के बाद परमेश्वर मिलेगा तो आज हमारी बात यहीं तो हम आप हैं और आज चूँकि देवेंद्र का जन्मदिन है तो हम सब के लिए कुछ प्रचार लेकर आया है तो हम सब उसको ले कर और देवेंद्र को जन्मदिन की बधाई और चिरंजीव रहे और हम सब एक के साथ इसी मुस्कराते हुए काम करता रहे तो आज का कार्यक्रम यही सब करते हैं